विक्रांत यही सोच रहा था कि उसकी नजर सुरंग में से बाहर आ रहे सौरभ पर पड़ी वो पसीने से तरफ नजर आ रहा था अपने चेहरे से मास्क उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो काफी सौरभ के साथ ही फॉरेंसिक टीम के कुछ और लोग भी थे साथ में खुदाई करने वाले कुछ मजदूर और इंजीनियर भी सुरंग में से बाहर निकल रहे थे फॉरेंसिक टीम के पास एक वाइट कलर का बैग भी था जिसमे वो साधारणतया एविडेंस कलेक्ट करके रखते हैं। उन, उन कर द्वारा सभी को वहां से लौटने का ऑर्डर मिला तब तक सुबह के साढ़े दस बज चुके थे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने सुरंग के भीतर से काफी ज्यादा मात्रा में मानव कंकाल इकट्ठा कर लिया था लेकिन चट्टान के भीतर पड़े ये मानव कंकाल काफी क्षत विकसित स्थिति में थे इन्हें बुरी तरह से जलाया गया था इस वक्त बाहर सभी लोग वापस हो रहे थे लेकिन फॉरेंसिक टीम की लीडर गीता अभी भी वहां डटी हुई थी अभी भी वो सुरंग के भीतर से सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी वो यहाँ पर एक छोटा सा भी सबूत छोड़कर नहीं जाना चाहती थी विक्रांत को सौरभ ने बताया था कि अंदर सुरंग के भीतरी हिस्से को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है इंजीनियर ने भी बताया कि सुरंग का भीतरी हिस्सा बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि इसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया इसके साथ ही सौरभ ने विक्रांत को चुपके से बताया कि वहां अंदर जो कंकाल मिले हैं उनकी जांच और पहचान करने में अभी काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन अंदर मिले कंकाल लगभग पूरे है उन्हें देख साफ पता चल रहा है की ये कुल पांच लोगों के कंकाल है इनमें से कुछ बच्चे भी है और बच्चों की उम्र एक सी लगती है पांच लोग कहीं ये ये पता नहीं लेकिन कंकाल की साइज देखकर यही कहा जा रहा है कि ये सभी बच्चों का ही कंकाल है सौरभ ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा वैसे वहां मौजूद पुलिस टीम को पहले से ही किसी गंभीर खबर के मिलने का इंतजार था लेकिन उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि सुरंग के भीतर पांच बच्चों को जला दिया गया रहा होगा बच्चों को जलाने की बात सुन सभी की रूह कांप उठी सारे पुलिस वालों का खून खौल उठा आखिर कोई इंसान इतना निर्दयी और हार्टलेस कैसे हो सकता है उसे छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जरा सा भी तरस जो हो जाए इस दरिंदे को पकड़ के ही रहेंगे लेकिन अभी यहाँ से सभी पुलिस टीम को ऑफिस वापस लौटने का आदेश मिल चुका था लेकिन घटना स्थल पर अभी भी फॉरेंसिक टीम अपने काम में जुटी हुई थी वो वहां से और भी सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे अभी उन्हें सारे एविडेंस कलेक्ट करने और उनकी जांच करने में कुछ वक्त लगेगा और जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती पुलिस अपना काम नहीं शुरू कर सकती है तब तक पुलिस को भी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी केस छब्बीस साल पुराना है और इस पर काफी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है फिर भी आज तक कुछ खास उपलब्धि नहीं मिल सकी थी इसलिए अब पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्टिंग से शुरू किया जाएगा फिर केस के एक एक पहलू की डिटेल जांच करनी होगी फिलहाल अभी फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार करना है जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है पुलिस अपना काम शुरू कर देगी विक्रांत भी इस वक्त वापस लौटकर पुलिस स्टेशन जा रहा था वो इस वक्त सोच में पड़ा था उसे कुछ अजीब सा लग रहा था वो सुरंग के भीतर मिले बच्चों के कंकाल और उस पैसे के बैग को आपस में रिलेट करके सोच रहा था ये किडनेपर पागल था क्या आखिर उसने बच्चों का मर्डर करने के बाद पैसों का बैग सुरंग के भीतर ही क्यों छोड़ दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया है बल्कि इतफाक से हुआ हो सुरंग के भीतर कोई दुर्घटना हो गई हो और वो बच्चों को छोड़कर वहां से भाग आया हो और फोरेंसिक टीम के मुताबिक वहां से पांच लोगों का कंकाल मिला है लेकिन अगर ड्राइवर को लेकर चले तो टोटल छह लोग होने चाहिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर भी किडनैपर्स के साथ मिला था उसने बच्चों की किडनैपिंग में मदद की हो अभी तक केस की रिपोर्ट में यही सामने आया था कि ड्राइवर अहमद भी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ था कहीं उसने ही तो सारी किडनैपिंग नहीं करवाई ये केस काफी मिस्टीरियस है सब कुछ उलझा हुआ है डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तभी कुछ समझ आएगा तक दोपहर हो चुकी थी विक्रांत वापस पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था ये वक्त सभी पुलिस वालों के लिए रेस्ट करने का था क्योंकि तो पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से वो काम में लगे हुए थे तो कुछ को पुलिस स्टेशन छोड़कर सभी अपने घर आराम करने के लिए चले गए आज विक्रांत को दोपहर में डिप्टी कमिश्नर कुमार के साथ लंच के लिए जाना था लेकिन कुमार ने पहले ही विक्रांत को मैसेज करके बता दिया था की कि उन्हें किसी जरूरी काम ऐसी शहर ऐसी बाहर जाना पड़ रहा है इस वजह ऐसी वो आज लंच पर नहीं आ सकते अब वो खुद ही फ्री टाइम मिलते ही विक्रांत को बुला लेंगे विक्रांत एक तरह से खुश ही हुआ पहली बात तो वो काफी थका हुआ था था। और अब वो घर जाकर आराम करना चाहता था। दूसरी बात विक्रांत वैसे भी कुमार के साथ लंच पर नहीं जाना चाहता था कुमार गुस्से वाले आदमी है और विक्रांत मुँह फट बकबकली कई मुंह से कुछ इधर उधर निकल गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी विक्रांत ऑफिस ऐसी सीधे घर आ गया और फिर आराम किया रात को वो डिनर करने के लिए घर से बाहर निकला डिनर करके जब वो वापस लौटा तो घर के नीचे हल्की दुकान पर रिया को अकेले देखकर रुक गया। रिया को देखकर विक्रांत को याद आया कि आज संडे है इसलिए रिया छुट्टी एंजॉय कर रही है वरना वो शॉप पर ज्यादा नहीं रहती है इस वक्त वो शॉप पर बैठे बैठे न्यूडल्स खा रही थी अरे वाह ये पुलिस डॉग है ना रिया ने पूछा हम्म तुम्हारे पापा कहा है दुकान के आसपास मकान मालिक रमेश के न दिखने पर विक्रांत ने पूछा वो माँ को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। जब विक्रांत शोर हो गया कि आसपास रमेश नहीं है तो फिर उसने फलो के ढेर में से एक सेब उठा लिया और उसे खाने लगा रिया ने भी विक्रांत की इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया अभी भी उसकी नजर विक्रांत के बगल में खड़े उस कुत्ते पर ही थी ये कुत्ता तुम्हें कहाँ मिला पुलिस डॉग है न ये रिया ने फिर से विक्रांत से पूछा हाँ पुलिस डॉग है ये इतना कहकर विक्रांत ने कुत्ते को आगे जाने का इशारा कर दिया वो शेरलक होम्स भी बहुत चालाक था अपनी दूम हिलाता हुआ रिया की गोद में जाकर खेलने लगा कब लाया आप इसे पापा ने तो नहीं देखा ना अभी अगर उन्हें पता चल गया तो फिर वो बहुत गुस्सा होंगे उन्हें कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं क्यूँ गुस्सा होंगे अब ये मेरे साथ ही रहेगा ये मेरे पीछे पीछे चला आया है और अब मैं इसे यही रखूंगा विक्रांत को रमेश की ज्यादा परवाह नहीं थी पीछे पीछे चला आया मतलब पुलिस वालों के पास इनको रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है क्या रिया ने कुत्ते की गर्दन को सहलाते हुए कहा शेल होम्स भी रिया से खूब शेखी था। अरे ये तो बहुत ट्रेंड और चारा कुत्ता है कोई नॉर्मल डॉग थोड़ी ना है विक्रांत ने रिया को झूठी कहानी बतानी शुरू कर दी ये मेरे साथ एक केस इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था फिर वहाँ इसके पैर में चोट लग गई थी डिपार्टमेंट वाले इसे इलाज के लिए कहीं दूर भेज रहे थे लेकिन मैंने इसे नहीं जाने दिया और फिर अपने साथ लेकर चला आया ओ ऐसा है ठीक है फिर आप इसे अपने साथ ही रखिए अगर पापा गुस्सा होंगे तो मैं उन्हें किसी तरह समझाऊंगी रिया ने विक्रांत की बातों पर पूरा यकीन कर लिया था हम्म ठीक है अब विक्रांत ने सेब खाकर उसकी गुठलिया वहां जमीन पर फेंक दी थी और फिर अंगूर का एक छल्ला भी उठाकर खाने लग गया था नाम क्या है इसका कुछ नाम रखा है आप लोगो ने रिया ने पूछा विक्रांत तो इसका नाम शिटलॉक होम्स बताना चाहता था लेकिन रिया को खाना खाते देख उसने ऐसा नहीं कहा hmm, कुछ नाम तो नहीं है अभी डिपार्टमेंट में कुत्तों को नंबर से पहचाना जाता है कोई नाम नहीं दिया जाता है तुम दे दो अगर कुछ नाम देना हो तो मैं दे दूं इसे नाम hmm, इसका नाम नाम महेश कैसा रहेगा महेश ये कैसा नाम है पहले मेरे घर में भी डॉग रहता था मुझे डॉग्स बहुत पसंद थे मेरे डोगी का नाम मैक्स था वो पापा को भी बहुत पसंद था लेकिन फिर वो बीमार हो गया था और मर गया पापा बहुत सैड थे उसके मरने के बाद कई दिनों तक पापा ने खाना भी नहीं खाया था उसके जाने के बाद पापा ने कभी कोई कुत्ता नहीं पाला उन्हें नफरत सी हो गई थी कुत्तों से रिया ने सीरियस होते हुए कहा तो फिर इसका नाम तुमने महेश क्यों रखा था विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए पूछा महेश महेश तो मेरे अंकल का नाम था मेरी दादी ने रखा था पापा उनको बहुत मानते थे लेकिन बचपन में मेरी दादी कुंभ के मेले में गई थी वही पे अंकल खो गए थे तब से आज तक नहीं मिले इसीलिए इसका नाम मैं महेश रख रही हूँ अब अगर इसका नाम महेश रख देंगे तो हो सकता है कि पापा को इतना बुरा ना लगे और वो इसको घर में रहने दे <laughs> महेश वाह बहुत सही बहुत सही रमेश का भाई महेश <laughs> विक्रांत जोर जोर से हंसे जा रहा था। होम्स आज से तुम्हारा नाम महेश है <laughs> महेश चलो अब जल्दी से ऊपर चलो हे विक्रांत को अब अपने मकान मालिक रमेश को खिजाने का अच्छा साधन मिल गया था वो अभी रिया से कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन तभी उसने सामने से तीन हट्टे कट्टे आदमियों को आते हुए देखा तीनों शक्ल से एक गुंडे मालूम हो रहे थे उनमें से एक बेहद काला और मोटा सा था उसने गले में सोने की मोटी चेन भी पहनी हुई थी और हाथ में भी मोटी सी ब्रेसलेट पहनी हुई थी तीनों में वो बॉस मालूम हो रहा था वो तीनों आकर विक्रांत के घर के बगल वाले घर के आगे खड़े हो गए फिर उनमें से एक ने कहा भाई यही घर है इसी टेलर का नाम बताया जाता है इसी के ऊपर रहती है उस काले आदमी ने पहले ऊपर बिल्डिंग की तरफ ध्यान से देखा और फिर बोला चलो फिर इसके बाद वो तीनों सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले गए